आज उसकी मुलाकात दो लड़कियों से हुई पहले तो उसकी मुलाकात मंजू से हुई थी और फिर बाद में उसकी मुलाकात जिया के साथ हुई थी बेशक आग कोड वर्ड का मतलब जिया को लेकर ही था क्योंकि मंजू से उसकी दोस्ती सिर्फ ऑफिस के काम की वजह से थी जबकि जिया के लिए तो विक्रांत थोड़ा बहुत फील भी करता है लेकिन आज वो जिया की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था शायद इसी वजह से उसका सक्सेस रेट कम हो गया था पहली बात तो आज जिया खुद ही रेस्टोरेंट में देरी से पहुंची थी और फिर उसके पहुंचने के कुछ पल बाद ही विक्रांत उन गुंडों से भिड़ गया और फिर वहां से अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जेल चला गया था अब विक्रांत के मन में आ रहा था कि क्या पता अदृश्य शक्ति चाहती हो कि मैं जिया के करीब जाऊँ हो सकता है की जिया अभी भी मेरे बारे में कुछ फील करती हो और अगर आज मुझे रेस्टोरेंट में गुस्सा न आया होता और मैं उन गुंडों से ना भिड़ा होता तो जिया और मेरे बीच कुछ हो जाता लेकिन फिर इसके अगले ही पल विक्रांत को याद आया कि जिया का बॉयफ्रेंड है और वो उससे बहुत प्यार करती है और दूसरी बात अब विक्रांत को ये भी एहसास हो गया था कि ये उसकी पुरानी जिया नहीं है जिसके साथ वो अपने पिछले जन्म में रिलेशनशिप में था इसीलिए तो विक्रांत ने जिया को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था जिया अपने बॉयफ्रेंड की सच्चाई जानकर बहुत खुश थी हालांकि विक्रांत को थोड़ी जलन भी हुई। लेकिन अब जिया अपने लाइफ में खुश है तो फिर विक्रांत कैसे विक्रांत ने जिया को उसके बॉयफ्रेंड की सच्चाई बताई थी तब से उसका भी एटीट्यूड विक्रांत को लेकर बदल चुका था आज जब विक्रांत आर्थर जेल में था तब उसे जिया का मैसेज भी आया था उसने विक्रांत को टीट के लिए थैंक यू कहा था और साथ ही उसकी तारीफ भी की थी विक्रांत ने जिया को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके लिए भी उसने थैंक्स बोला था जिया के अलावा विक्रांत के पास आज मोनिका ने कॉल भी किया था मोनिका ने उसे बताया कि न्यू ईयर आने वाला है सो वो इस साल न्यू ईयर पर घर जा रही है और अपने साथ वो शेलक होम्स को भी ले जा रही है मोनिका ने बताया कि उसके पापा जानवरों के डॉक्टर हैं तो वो शेलोक यानी कि श्रीमान महेश के पैर का इलाज कर देंगे विक्रांत जब घर पहुंचा तो उसे काफी सन्नाटा सा लग रहा था इस वक्त उसे महेश की काफी याद आ रही थी वो अगर घर में रहता था तो इधर उधर भागता रहता था जिससे विक्रांत का भी मन लगा रहता था लेकिन फिर उसे ये भी लगा की उसका इलाज भी जरूरी था पैर की वजह से बेचारा ढंग से चल भी नहीं पा रहा था इसी वजह से उसने मोनिका से कह दिया था कि पैसा चाहे जितना लगे इसकी परवाह नहीं है लेकिन कैसे भी करके महेश का इलाज होना चाहिए विक्रांत काफी थक चुका था इसीलिए घर पहुंचने के बाद वो तुरंत ही बिस्तर पर लेट गया बिस्तर पर लेटे लेटे उसे मोनिका की बात याद आने लगी नया साल ओके फिर विक्रांत को याद आया की अभी कुछ दिन पहले ही गाँव से उसके पिता का फोन आया था वो नए साल पे विक्रांत को घर आने के लिए कह रहे थे विक्रांत का भी खूब मन था वो अपने घर अपने माँ बाप से मिलने के लिए चला जाए लेकिन अभी उसे उन लोगों से मिले कई साल हो गए हैं अपने पिछले जन्म में भी वो अकेले ही रहा था अब अगर वो गाँव जाएगा तो फिर उसके घर वाले सब उससे यही पूछेंगे कि तुम इतने दिनों तक तो कहा थे तुम घर क्यों नहीं आए क्या इतने दिनों तक तुम्हें किसी की याद भी नहीं आई और फिर इन सब सवालों का जवाब देना विक्रांत के लिए बहुत मुश्किल था एक बार के लिए तो उसने सोचा की बहाना बना दूंगा कि मैं काम में बहुत बिजी था मुझे वक्त नहीं मिला या फिर कह दूंगा कि किसी वजह से मुझे छुपकर रहना पड़ रहा था लेकिन फिर उसे लगा कि ऐसा बहाना बनाने पर उसके माँ बाप को तकलीफ होगी और शायद वो उसे वापस आने भी ना दें। फिर क्या करें? क्या करें? काफी देर तक सोचने के बाद भी जब विक्रांत को कोई जवाब नहीं मिला तो फिर उसने अपना माइंड इन सब बातों से डाइवर्ट करके अपने किडनेपिंग केस के बारे में सोचने लग गया आज जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है उससे उस केस उस को सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी और कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बस का ड्राइवर अहमद खान भी किडनैपर के साथ मिला हुआ हो अगर ऐसा नहीं था तो फिर वो किडनैपर के साथ ही क्यों भाग गया कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस अभी तक अहमद के बारे में जो कहती आ रही है वो सच है और अभी तक मंजू ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं काफी देर हो गई उसे फोन किए हुए अगर गजेंद्र ठाकुर ही इस केस का असली मुजरिम है तो फिर अब तक तो मंजू को मुझे फोन करके सब कुछ बता देना था हो सकता है कि उसे टाइम ना मिला हो इन्हीं सब ख्यालों के साथ कब विक्रांत की आंख बंद होगी उसे पता ही नहीं चला अभी उसका कुत्ता महेश भी घर में नहीं था सो विक्रांत को सुबह उठने की कोई जल्दी नहीं थी वो सुबह आठ बजे तक आराम से सोता रहा अच्छी अच्छी लगातार दो छींक आने के साथ ही विक्रांत की नींद खुल गई और तुरंत ही उसके दिमाग में अदृश्य शक्ति का सिग्नल आना शुरू हो गया अदृश्य शक्ति द्वारा आज उसे पृथ्वी और पहाड़ का सिंबल दिया गया था पृथ्वी और पहाड़ हर तरह की शक्तियों के विपरीत जाकर आपस में मिलते हैं और फिर दुनिया एक हो जाती है क्या विक्रांत सोच में पड़ गया आज वो छींक के साथ उठा है जबकि हर बार अदृश्य शक्ति का सिस्टम खांसी के साथ एक्टिवेट होता था और आज उसे अदृश्य शक्ति द्वारा पृथ्वी दिया गया पृथ्वी और पहाड़ शिट शिट कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आज विक्रांत काफी आश्चर्य में था वो कहना चाहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ही ये किडनैपिंग केस खत्म होने वाला है आज ही इस केस का मुजरिम सामने आ जाएगा विक्रांत अभी सोच में ही पड़ा था की फिर से उसे जोर की छीक आ गई अच्छी अच्छी छीक के साथ उसका फोन भी बजने लगा गजब का दिन सोचो जरा विक्रांत ने फोन उठाकर देखा तो उसे सुनिधि फोन कर रही थी हेलो विक्रांत ने फोन उठाकर बोला सर सर सर बहुत बुरा हुआ सुनिधि ने लगभग रोती हुई आवाज में कहा क्या हुआ बोलोगी विक्रांत ने हड़बड़ाते हुए पूछा सर सर वो मंजू मैडम अब नहीं रही क्या क्या बकवास कर रही है सुबह सुबह मेरे से फालतू मजाक मत करो नहीं सर मैं मजाक नहीं कर रही सच कह रही हूँ मंजू मैडम की डेथ हो गई है सुनिधि ने रोते हुए कहा विक्रांत का दिमाग ब्लैंक हो चुका था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था जैसे ही सुनिधि के शब्द उसके कानों में गूंजे विक्रांत के दिमाग ने मानो काम करना यहीं बंद कर दिया था सुनिधि ने बताया की आज सुबह ही छह बजे के करीब किसी का फोन आया की वर्ली रोड के पास किसी औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई है पुलिस वहां पहुंची तो वहां पर देखा कि मंजू मैडम की डेड बॉडी पड़ी थी और वहीं पास में उनकी कार भी खड़ी थी विक्रांत पागलों की तरह भागते हुए घटनास्थल की तरफ जा रहा था उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था अभी कल दोपहर में ही तो उन्होंने मुझसे बात की थी कह रही थी कि जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें फोन करती हूँ और अब अब अब ये कैसे हो गया विक्रांत को यकीन नहीं हो रहा था की मंजू की मौत हो चुकी है विक्रांत को घटना स्थल पर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 10 मिनट से ज्यादा समय लग गया विक्रांत वहां पहुंचा तो सबसे पहले उसकी नजर वहां खड़ी व्हाइट कलर की कार पर पड़ी ये मंजू की ही गाड़ी थी उस कार को देखते ही विक्रांत को अजीब सा फील हो रहा था उसका शरीर कांपने लगा लगभग पूरा डीएन नगर ब्रांच यहाँ मौजूद था माहौल में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था वहाँ के किनारे पर टीम बी का ऑफिसर सुदेश सिर नीचे करके बैठा हुआ था उसके बगल में ही अमित भी उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था कुछ पुलिस वाले इधर उधर भाग रहे थे और फॉर्मेलिटी वाले काम निपटा रहे थे पुलिस की गाड़ियों के सायरन लगातार बज रहे थे रोड को पुलिस ने ब्लॉक कर रखा था और चारों तरफ येलो कलर की वार्निंग पट्टी लगा रखी थी ताकि कोई भी सिविलियन यहाँ न आ सके विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ का माहौल इतना भया सा लग रहा था की इस वक्त किसी जान पहचान वाले ऐसी भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी थोड़ा आगे बढ़ने पर विक्रांत की नजर फॉरेंसिक टीम के ऑफिसर सौरभ पर पड़ी वो फोटोग्राफर के साथ मिलकर सीन की फुटेज क्लिक करने में लगा हुआ था विक्रांत अपने कदम बढ़ाते हुए मंजू की कार की तरफ बढ़ रहा था तभी अचानक से पुलिस की एक कार धड धर धड़धड़ाते हुए उसके बगल में आकर रुकती है कार का दरवाजा खुलते ही उसमें ऐसी डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली और टीम हेड पुष्कर के साथ ही संगीता और चेतन भी उतर सामने आ गए गाड़ी से उतरते ही संगीता ने घबराए हुए लफ्जों में पूछा विक्रांत विक्रांत क्या हुआ ये सब कैसे विक्रांत बस संगीता का चेहरा देखता गया। उसका दिमाग शब्द ही नहीं सूझ रहे थे। विक्रांत, संगीता ने से चलाते हुए विक्रांत को बुलाया पता नहीं मैं, मैं, मैं अभी आया विक्रांत ने जवाब दिया तभी वहां बैठे टीम बी के ऑफिसर अमित ने जैसे ही देखा की सीनियर ऑफिसर पहुंच चुके हैं वो तुरंत ही भागते हुए उनके पास आया मैडम को हॉस्पिटल भेज दिया गया है क्या हॉस्पिटल अभी कुछ चांस है क्या ब्यूरो चीफ मिताली के चेहरे पर आशा की किरण देखी जा सकती थी ये सुनकर अमित ने निराशा पूर्वक अपनी गर्दन ना हिलाते हुए कहा वो मेरी टीम के ऑफिसर मान नहीं रहे थे वो जबरदस्ती उसकी बॉडी को हॉस्पिटल ले गए ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी की आँखें नम हो गयी ब्यूरो चीफ मिताली की आँखों ऐसी तो आंसू टपकते हुए देखे जा सकते थे संगीता ने अपनी आँखें पहुँचते हुए कहा अमित क्या हुआ था कैसे हुआ ये सब पता नहीं मैडम बस इतना पता चला कि उनकी बॉडी पर काफी चोट के निशान थे और और उनका बैग वगैरह भी गायब है मुझे तो रॉबरी का केस लग रहा है। क्या रॉबरी संगीता ने चौकते हुए कहा तभी पुष्कर का फोन अचानक से बच पड़ा पुष्कर ने फोन उठाया तो फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया फोन रखते ही उसने घबराते हुए कहा मिताली मैडम वहाँ हॉस्पिटल में गड़बड़ हो गयी सब पुलिस वाले डॉक्टर को परेशान कर रहे है ओह चलो जल्दी चलो वहां मिताली ने हड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने संगीता की तरफ देखते हुए कहा कि संगीता तुम यहीं रुको मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए किसी भी कीमत पर हमें जल्द से जल्द मर्डरर को पकड़ना होगा यहाँ रह के एक एक पॉइंट नोट करो और जो कुछ भी हो मुझे रिपोर्ट करो इसके बाद वो सभी तेजी से गाड़ी में बैठने लगे विक्रांत अभी भी मूर्ति की तरह खड़ा रहा विक्रांत क्या कर रहे हो जल्दी गाड़ी में बैठो टीम लीडर चेतन ने विक्रांत को इशारा करते हुए कहा लेकिन शायद विक्रांत के कानों तक उनके शब्द ही नहीं पहुंच रहे थे उन्होंने दोबारा से चिल्लाते हुए कहा विक्रांत जल्दी चलो वहाँ तुम्हारी जरूरत है तुम ही उन लोगों को समझा सकते हो अब जाकर विक्रांत भी गाड़ी में बैठ गया तुरंत ही गाड़ी हॉस्पिटल के लिए निकल गयी पूरे रोड आरोप सिर्फ पुलिस की ही गाड़ी नजर आ रही थी चारों तरफ पुलिस की गाड़ी के साइरन की आवाज सुनने को मिल रही थी पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था कुछ ही पल में वो सभी हॉस्पिटल पहुंच गए यहाँ पहले से ही कई सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी जैसे ही वो सब हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए वहां काफी भीड़ लगी हुई थी कई सारे पुलिस वालों ने डॉक्टर्स को घेर रखा था और वो लगातार उनसे मंजू का इलाज करने के लिए कह रहे थे डॉक्टर्स के लिए पुलिस वालों को रोकना मुश्किल हो रहा प्लीज एक बार आप देख तो लीजिये एक बार बस वो बस सकती है डॉक्टर्स उन्हें समझा समझा थक गए थे तब जाकर उन्होंने ब्यूरो चीफ मिताली के पास फोन किया था अभी लोग अंदर गुस्से ही थे पुष्कर ने थोड़ी तेज आवाज में कहा प्लीज शांत हो जाइए शांत हो जाइए आप लोग जैसे ही वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने देखा कि ब्यूरो चीफ मिताली और डिपार्टमेंट लीडर पुष्कर यहाँ पहुँच चुके हैं वो सभी शांत होकर खड़े हो, हो गए फिर जब भीड़ थोड़ी इधर उधर हुई तो सामने फोरेंसिक टीम की गीता खड़ी नजर आई जैसे ही गीता की नजर ब्यूरो चीफ मिताली आरोप पड़ी वो तुरंत ही चलते हुए उनके पास आई गीता ने मिताली के करीब आकर कहा मंजू मैडम अब नहीं रही जब तक हम उसके पास पहुंचे, तब तक उनकी जान जा चुकी थी